ओह oh. ओम शांति ही शांति ही शांति तेह श्याम श्याम छ आठवीं कक्षा प्रथम प्रपाठक के ग्यारह खंडों तक हमने पीछे देखा था और पीछे वो शस्ति की कथा भी देखी और फिर उस शस्ति के द्वारा यज्ञ में ऋत्विक कर्मों को करने की बात भी उल्लेख में आई उस ऋत्विक कर्म में ऋत्विक लोग उद्गाता जो बोलते हैं उसमें देवता का स्मरण उनको होना चाहिए कि इस समय प्रारंभ में कौन सा देवता है प्राण है परमात्मा है फिर कौन है तो देवता का स्मरण तो प्राण हो गया आदित्य हो गया अन्न हो गया एक प्रतीक के रूप में यहां पर कहा कि जो स्तुति हम करते हैं उसका विषय और जिसके लिए करते हैं उसका हमें स्मरण रहना चाहिए इस रूप में इसकी स्तुति इस की गई और यदि देवता का स्मरण नहीं है जिसके लिए हम कथन कर रहे हैं उसका भाव मन में नहीं है अथवा विषय हमारे मन में नहीं है और शब्द बोले जा रहे हैं तो उससे तो हमारा सिर ही जुग जाएगा यानी अपयश होगा जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए चल रहे हैं वो प्राप्त नहीं होगा ये तो सभी उदगित उपासनाओं में लगेगा एक अलग ढंग से इस बात को कथा के रूप में प्रस्तुत किया तो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना हो तो ओम आचार्य जी जो सामगान में चार व्यक्ति बताए थे तो उद्गाता प्रतिहर्ता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 छोटी यानी चतुर्थांश प्रथम के चतुर्थांश दक्षिणा मिलती है सुब्रमण्य तो आगे चलें तो उपनिषद तो रहस्य हैं ये आपको कुछ कुछ पता लगी रहे और रहस्य बना ही रहेगा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 तो एक उदगीत और यहाँ पर शुरू कर रहे हैं उदगीत का अधिकार हम मनुष्यों के लिए ही है ऐसा हम सोचते ही हैं, लेकिन हम भी उदगीत उद्गी, को कैसे सीखेंगे वो, वो एक विचित्र बात ये कुत्तों से सीखेंगे हम कुत्ते भी उदगीत करते हैं, गाते हैं ना ऊंचे ऊंचे वो कुत्ते गाते हैं, कुत्तों से भी हम सीख सकते हैं हम सोचते हम तो सोचते हैं कि कुत्ते हमारे से कुत्ते तो कभी उदगीत कर ही नहीं सकते और न हम उससे हम उसको सिखा सकते लेकिन मनुष्य कुत्तों से भी उदगीत को सीख सकता है तो कुत्तों से संबंधित कुत्तों के द्वारा देखा गया जो उदगीत था <laughs> उसको यहां पर प्रस्तुत किया जा रहा है तो देखिए पहले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 और आजकल वो भी चलते हैं न जो चित्रकथाएं चलती है ना बच्चों की छोटे छोटे कुत्तों की और पशु पक्षियों की कार्टून फिल्में आती है ना आजकल बहुत सारी तरह तरह के पशु पक्षी पंचतंत्र में भी जैसा है तो उदगीत को भी देखो कैसे कुत्तों के द्वारा देखा गया जो उदगीत है कुत्ते क्या है वो भी एक इसकी व्याख्या होती है वो भी करेंगे लेकिन प्रथम शब्द तो हम कुत्तों का ही देखते हैं कुत्तों वाले उदगीत को देखते हैं तो उदगीत तो करते हैं ना ऊंचे ऊंचे ऊंचे गाते हैं नहीं कुत्ते भी <laughs> नहीं गाते <हैं। laughs> गुस्से में होते हैं तब नहीं तब नहीं जब अकेले रहते हैं ना कभी कभी आपने देखा होगा मुँह तो ऊपर करके गाते हैं <laughs> गाते हैं वो उदगीत ही तो है मुंह ऊपर करके गाते हैं <laughs> वो कई तरह से गाते है वो बताएंगे अभी तो अथा था शव व उदगी शव उद्गीत की बात में करेंगे कुत्ते से संबंधित तो तद बको दालभ्यो ग्लावोवा मैत्रेय स्वाध्याय उद्भ राज एक व्यक्ति हैं जिनका नाम बोला बको दाल भय बक पीछे भी आया था बक नाम थे दालभ्य बक जिन्होंने साक्षात् किया था उस तरह से कईयों का बताया था वहां पर उसमें दालभे बक्का भी था तो वो वो व्यक्ति दालभ्यो बका ग्लावो वैत्रेय अथवा मैत्रे ग्लाव ग्लाव नाम है उनका और मैत्रेय उनके मित्रा का पुत्र है तब दो नाम दिए गए हैं वाह करके वा यहाँ पर च के अर्थ में भी आता है कि भाई वो और ये लेकिन आगे जो क्रिया है स्वाध्यायम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 उसमें क्या संकेत हुआ कि जहां सब जने रहते हैं परिवार रहता है माम ढंग से कर नहीं पाते तो सुबह शाम भी जैसे बाहर निकल गए घूमते घूमते पहाड़ी पे चले गए खेतों में चले गए जंगल में चले गए कहीं बाहर वहां बैठ करके करते स्वामी दयानंद जी भी सुबह दौड़ लगाते हुए दूर चले जाते थे कहीं और वहां बैठ करके काफी देर तक योगाभ्यास की रीति से ध्यान करते हुए फिर लौट करके आते थे बाहर चले जाते थे वो हालांकि रहते वो ऐसी जगह थे प्राय एकांती रहा करते थे बाहरी अलग से लेकिन फिर भी बाहर दौड़ते हुए चले जाते थे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 ऐसा गाओ कि हमारे को अन्न प्राप्त हो जाए अन्नम नो भगवान आ गाय तू अशनाया हम लोग बहुत भूखे हैं भूख पीड़ित कर रही है हम खाने की इच्छा वाले हैं अशन की इच्छा वाले हैं। जो तो बुभुक्षा अर्थ में निपातित किया हुआ है पाणिनी ने तो अश्नाया धन्य धनाया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 आते ल आना यानी अगले दिन आना सुबह सुबह आना तब मैं फिर तुम्हारे लिए करूंगा उस समय नहीं किया तो तब्ध बको दालभ्यो गालव मैत्रेय प्रति पालयान अब ये बक था जो गालव था ये इसने सुना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 तेह यथ इदम बहिष्पवोष्यमा सं वे कुत्ते कु जैसे ये बहिष्पमान के स्तोत्र से स्तोष्य मन स्तुति करते हुए स्तुति की इच्छा वाले प्रारंभ होते हैं इकट्ठे होते हैं सरपंती और चलते हैं ये कर्मकांड की प्रक्रिया को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है वो कर्मकांड से परिचित थे और वैसे ये उपनिषद ब्राह्मणों के भाग होते हैं तो वह कर्मकांड पहले आ ही चुकता है काफी अभी फिर उपनिषद भाग होता है तो सोमयाग में एक बहिष्पमान स्तोत्र होता है बहिष् नाम का स्तोत्र गाया जाता है जिस देवता के लिए आहुति देते हैं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 सोमयाग में इनमें बहिष्पमान मंत्र का पाठ करने वाले स्त्रोत्र का पाठ करने वाले ऋत्विक लोग चल करके जाते हैं कैसे एक के पीछे एक क्रमश पकड़े पकड़े और धीरे धीरे जाते हैं ये जो उनकी गति है उसकी उपमा उपमाय उसको उदाहरण के रूप में लिया है तो तेह यथै इधम बहिष्पमान स्तोष्य माना संरप्ता इकट्ठे होके जैसे वो सरपंथी सरकते हैं धीरे धीरे इतम आस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 गान और शंसन इन दो अर्थों के हिंक्री गाने शंसने दो में इसका प्रयोग किया जाता है हिंग करोती हिंग करोती मतलब गायती इतना। गान करता है हिंकार करता करता है है मतलब गान करता है, ये और हिंकृत्य गायती या तो हिंग ये बोल करके गान करता है ये तो दोनों अर्थ हैं हिंकार के एक तो गाना मात्र के लिए भी है और तो एक हिंग ऐसा करके गान करता है हिंग करोती हिंकृत्य गायती और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 तो उसमें प्रातः एक सम प्रातः काल निकालते हैं प्रातः प्रातःम फिर मध्यम दिन समन बीच का होता है दोपहर बाद में और फिर रात को, को शाम तीसरा होता है। तो तीन होते हैं तो ये बहिष्ठ पौमान किया जाता है बहिष्पान स्त्रोत्र प्रातः सामन में किया जाता है तो देखो कुत्ते ने भी कहा कि प्रातः काला अभी नहीं <सवच्छिंगाँ> अभी समय नहीं है इसका और बहिष् पवमान स्त्रोत्र था तो ये भी उसी तरह धीरे धीरे सरख करके आए जहां कहीं किसी बड़े व्यक्ति के पास जाना हो बहुत बड़े व्यक्ति के पास उससे कुछ लेना हो तो ऐसे झुंड रूप में नहीं पहुंच जाते है वैसे आजकल जो होते हैं विशेष लोग होते हैं सेलिब्रिटीज होते हैं उनके तो चारों ओर जाते हैं वैसे तो उसके हस्ताक्षर कराएंगे टूट पड़ेंगे उन चारों तरफ से जाएगी वो एक अलग है लेकिन कहीं बहुत वैसी जगह हो ना बहुत ऊंची और विशेष बात हो हम ऐसे ही नहीं भाग करके जाते हैं तो, तो, तो दिक्कत ना हो जाए बिल्कुल धीरे धीरे जाएंगे और पंक्तिबद्ध होकर जाएंगे व्यवस्थित होकर के जाएंगे कि जैसे कि पूरे शिष्ट हैं शिष्ट आए हैं और ढंग से करें तो इच्छा पूर्ति की संभावना अधिक होती है तो धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे जाती तो इन कुत्ते भी वहां पहुंचे धीरे धीरे की आज कुछ विशेष बात है और बैठ गए और फिर उन्होंने इंकार किया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 ओम ओम को साथ में जोड़ दिया ओम आदामा, फिर कहा ओम पिवामा, हम पिए भी ओम लगा दिया ओम देवो वरुण प्रजापति सविता अन्नम इत ओम देव देने वाला उसी के विशेषण है परमात्मा के वरुण प्रजापति सबका रक्षक वरुण वरण करने योग्य है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 तो परमात्मा और वेद और ये उपनिषद ऐसे जिस तरह से आलोचना लोक कर देते हैं हल्का स्तर लेके उस स्तर की तो ये बात ही नहीं करते हैं ऊंचे तो स्तर की बात करते हैं इनको उसी ढंग से समझना होगा तो ये आकर के बोल लेगा ओम अदाम ओम पिवामा ओम देवो वरुणा प्रजापतिर सविता अन्नम यह आहरत मैं देवे वो देता है और फिर आप कह रहे हैं अन्न अन्न के स्वामी परमात्मा को स्वीकार कर रहे हैं हे अन्न अन्नम यह आहरत हमारे लिए अन्न लाओ यह आहरत आहरम अन्नम यह आहर आहर आहर आहरम आहर आहर ओम इति तो हमारे लिए लाओ ये उपासक ये सोच रहा है कि मैं कितना भी कर लू मैं अपने लिए अन्न उत्पन्न नहीं कर सकता एक व्यक्ति करा है कि क्यों नहीं उत्पन्न कर सकता मैं खेती कर सकता हूँ जोत बो करके अन्न पैदा कर सकता हूँ कोई परमात्मा की आवश्यकता नहीं एक सोच वो भी है दूसरा भी ये सब कर सकता है वो सब कुछ जानता है उसी तरह वो भी बोझ सकता है और उगाता है वो भी लेकिन फिर भी वो ये जानता है कि मैं परमात्मा के बिना ये सब नहीं कर सकता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 एक हम स्वाध्याय को यह सोचें कि हमने पुस्तक ले ली और अब पढ़ रहे हैं शास्त्रों को और मोक्ष शास्त्रों को वेद को उपनिषद को दर्शनों को ये स्वाध्याय कर रहे हैं। एक दूसरा बैठा है एकांत के अंदर और ओम का उच्चारण कर रहा है मंत्रों का उच्चारण कर रहा है ये मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ ठीक है वो भी है लेकिन यहाँ इस खंड में क्या बताया गया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 अब हिंकार की ही चर्चा चल रही है सारी जो हिंकार चला था अयम वाउ लोग हाउ कारो ये जो लोक है कौन सा लोक ये पृथ्वी लोक ये क्या है हाउकार है हाउ कार को तो अलग हटा दीजिए जैसे संस्कृत के अंदर किसी वर्ण को बोलना होता है तो कार को बोलते हैं अकार उकार तकार मकार ऐसे बोलते हैं यकार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 तो ऋग्वेद के मंत्र यानी ऋचे दुडम सामगीय जो पीछे हम देख रहे थे ऋचा होती है और उस पर गान किया जाता है तो गान करते समय बीच बीच में कुछ वर्ण डाले जाते हैं वो मंत्र के भाग नहीं होते हैं सीधे सीधे मंत्र में ऐसा नहीं लिखा होता ऐसे वर्ण डाले जैसे जैसे इसमें हाउ एक बताया हाउ क्या है ये पृथ्वी है वायु हाई कार अब हाई है हाई ह्रस्वई है वो क्या है ये वायु है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 भी बीच में जोड़ते हैं तो आदित्य जो सूर्य है वो उकार है ऊ क्या है वो आदित्य है निहब एकारो ए भी बोलते हैं बीच में डालते हैं वो निह है पुकारने के लिए ए वैसे भी हम बोलते हैं किसी को बुलाते हैं आवाहन करते हैं तो ए करके बुलाते हैं तो ओ करके भी बुलाते हैं ए निह है विश्व देवा ओहो इकार ओहोई ये यहां पर बने औ औ हो ये जो वर्ण है ये विश्व देवा सारे देवों के लिए अवहोई सबको एक साथ बुला रहे प्रजापति हिंकार और हिंकार जो है हिं हिं जो पीछे हिंग चक्रु होता हिंकार है हु हिं, हिं हिं हिं मंत्र से पहले बोलते हैं सबसे पहले ये हंकार करते हैं पीछे जो आया था ना प्रस्ताव प्रस्ताव उद्गीत और फिर अंत में निधन होता है नीचे जाते हैं वो तो ये सब जो होते हैं उसमें सबसे पहले ये हिंकार करते हैं प्रारंभ के अंदर प्रारंभ हिंकार करते हैं तो प्रस्ताव उदगीत प्रतिहार और ये तीन आए थे फिर एक निधन होता है मतलब वो समाप्ति का होता है पहले शुरू करते हैं और फिर ऊंचे जाते हैं तो थोड़े नीचे आते हैं फिर समाप्त कर देते एक क्रम है उसका तो उसके अंदर इन्होंने लिखा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 तो अभी तक जो ये सारी बातें इन्होंने बताई हैं ये बारह चीजें बताई हैं इनको अगर हम गिनेंगे तो अयम बाहू लोक हाउकार है एक वायु हाइ कार हाँ दो चंद्रमा कार है तीन आत्मा इहकार चार और अग्नि इकारो पांच आदित्य उकार छहव इकार सात विश्व देवा हव हाँ इकार आठ प्रजापति है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 ग्यारह बारह तेरह तेरह आती है तो कई क्रिकेटर होते हैं बोले तेरा संख्या से बाहर निकलना बहुत जरूरी नहीं तो उस पे जल्दी बाहर हो जाते हैं आउट हो जाते हैं और तेरा संख्या अशुभ भी होती है वो एक होटलों में कई जगह तो तेरा संख्या रखते ही नहीं है वो कभी तो कुछ तेरा संख्या वाले कमरे में रहना ही नहीं चाहता है ऐसी ऐसी बहुत कथाए विदेशों में भी काफी तेरा संख्या को लेकर के चलती है तेरा सेक्टर नहीं है <laughs>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 संचरो जो हुंकार है हु जो ये बोलते हैं या हिम बोलते हैं संचर है सब जगह फैलने वाला है संचरणशील है और स्तोभ है जो थोड़े थोड़े अलग अलग स्तोभ है ये जो त्रयोदश है अनिर्वचनीय ये ब्रह्म है परमात्मा जो हिंकार है या हूंकार है ये प्रणव की जगह पे बोला जाता है उदगीत की जगह पे बोला हम ओम बोलते हैं जैसे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 में तेरा को अशुभ माना गया है हा वो कई जने करते हैं वो कई अपने आ, ये जो करते है ना कर, कर्मकांड बोलों को क्या शब्द बोलते हैं होम हिम आदि तांत्रिक तांत्रिक हाँ जो तांत्रिक लोग <laughs> ये शब्द को वो करते हैं ना ऐसे मंत्रों को बीच बीच में हर चीज का मूल अपने यहाँ पर मिलेगा आपको वो विकृत रूप में आजकल उस ढंग से देते हैं लेकिन ये बीच में बोला जाता है बीच बीच में बोला जाता है उस शब्द को बोलते हुए बीच बीच में इन शब्दों को बोलते हैं अब उस वाले से जोड़ करके देखिए आपको कौन कौन सा उसमें दिखाई देता है हाउ हाई हो उत्ते बोलते है प्या?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 अन्नवान वान अन्न पीछे एक तीन साथ में आ चुका है तीन सौ छह पृष्ठ पर जो क्या तुम वाक्य है वहां पर भी वो भी प्रशंसा में था तो दुग्धे असमय वाक वाक इसके लिए वाचो यो दोहम वाणी का जो दोह है वाक उसके लिए दुग्धे इसके लिए दुह देती है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 तो ये सब करके स्तो जो बीच में बोले जाते हैं उनकी प्रशंसा की गई स्तुति की गई हम इसका प्रयोग करें समधान करते समय ये आवश्यक रहते हैं अगर कोई गीत गा रहे हैं और बीच के ये शब्द हम न मिलाएं उसमें तो हम गा ही नहीं सकते तो अक्षर टेढ़ मेढे हो जाएंगे गाया ही नहीं जाएगा तो हमको धुन को बनाने के लिए दूसरी चीजें हम उसमें गाते ही हैं सभी गाते हैं कोई भी गीत ले लो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 लेकिन संगीत के साथ में जब वही पंक्ति होगी तो बार बार आती रहेगी बार बार आते दस बार बीस बार किसी को ज्यादा बैठ जाए तो दिन रात वही वही चलती रहती है उसके दिमाग में नए नए गीत आते हैं उसकी पंक्तियां जवान पे चढ़ जाती है वो उठते बैठते वही बोलते रहते हैं नहाते कटते सुबह उठते ही वो पंक्ति विशेष नई नई होती है नया हाथ होती है और घूमती रहती है और कैसे उसके अंदर चली गई इतनी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 सी को पूछना है कुछ रहस्य खुल गए <laughs> बोलो रहस्य उद्घाटित करो और ये जो यहां पर बीच में बताया ना ये लोग हाउ हाउ हाई आदि हाँ, जो ये शब्द बोलते हैं तो इसको बोलते हुए फिर जैसे हाउ बोला तो इस पृथ्वी का ध्यान करेगा हाउ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 अनुरूप है तो जब उसको बोलेंगे तो परमात्मा का ध्यान आएगा वही तजपस्तर्थ भावनम जैसे हम ओम को बोलते हैं तो ये हम सोचते हैं कि परमात्मा का स्मरण अवश्य आना चाहिए तजपस्तर्थ भावनम नहीं तो वो ओम बोलना सार्थक नहीं है ऐसे ही हम जब बोलेंगे मंत्र के पहले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 लेकिन अभ्यास से आने लगता है ऐसे ही इन स्तोभों को बोलते बोलते अब अव हो ही बोलेंगे तो विश्व सारे देवों का स्मरण आएगा उसको ये उस उसके वाचक हैं ये वर्ण अक्षर जो बीच बीच में जोड़े गए हैं उन उनके वाचक हैं ऐसा यहाँ पड़ता गया एकता विस्तार से बोलिए मेरे दो, मेरे दो बात है आचार्य तो ये है यहाँ तो उत्तों के लिए तो कहा ठीक है प्रतीक मात्रे यहाँ विशेषण जोड़ के क्यों कहा गया श्वेत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 वो इधर उधर जाती रहती है सुगंध दुर्गंध वाली बात पीछे आई थी जैसे इंद्रियों की चक्षु है वो दर्शनीय आदर्शनी दोनों से जुड़ा हुआ था असुर घुस गए थे उसमें उस कथा थी पीछे तो फिर भी प्राण को एक शुद्ध रूप में लेते हुए और कुत्ते को एक ले लिया सफेद है वो हमारे लिए बोलेगा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 जिस चीज के लिए हम कहें कि ये साधु है उसके लिए हम कह सकते हैं ये साम है क्यों क्योंकि साम साधु ही बोला जाता है साम को अच्छे ढंग से ही बोला जाता है बहुत अच्छे ढंग से ही बोलना होता है इसलिए साधु और साम एक ही जैसे हो गए यद असाधु तद असाम और जो साधु नहीं होता है असाधु होता है उसके लिए असाम शब्द का प्रयोग कर देते हैं शाम नहीं है ये साधु नहीं है पर्याय के रूप में इसी को और आगे समझा रहे तद उता आहु ऐसा भी बोलते हैं सामना एनम उपास साम के द्वारा साम से इसके पास में गया तो साधुना साधुना एनम उपागा तद आहु तो सामना कह लो चाहे साधुना कह लो एक ही बात है बाकी वाक्य जुका हुए और असामना एनम उपगात इति असाधुना एनम उपगात तदा असाम के द्वारा गया तो क्या असाधु के द्वारा गया वाक्यों में प्रयोग बता रहे हैं ऐसा लोक में बोला जाता है उस समय बोला जाता होगा संस्कृत में इस तरह के प्रयोग होंगे और इसी तरह बता रहे हैं साम और साधु की समानता के लिए अथो उतापी आहू सामनो बत यत साधु भवती साधु बत इत्यव तद जो निश्चय से प्रशंसा में है बत शब्द वैसे खेद में भी आया था पीछे चक्रहण वाले में और लेकिन प्रशंसा हर्ष में भी बत शब्द का प्रयोग होता है तो सामनो बत इति हमारा ये अच्छा हो तो यत साधु भगवती साधु बत इतव अदा जो अच्छा होता है उसको बत साधु बत इतव उसको ये बोलते हैं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 स एतर एवं विद्वान साधु साम इति उपास्ते अभ्याशोह यद एनम साधवो धर्म आचगछे यु और उसके पास में जो साधु साधु धर्म है वो उसके साथ पास बहुत ही शीघ्रता से उसके निकट आ जाते हैं बहुत जल्दी आ जाते हैं जो जो अच्छाईया है उसके पास बहुत जल्दी आ जाते हैं इसके लिए कहा भी जाता है और आगे एक बात और कही उपच न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 Oh